हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सभी क्रांतिकारियों को एक अखिल भारतीय पार्टी में संगठित करने में पहल की सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसी उद्देश्य से उन्होंने उन्नीस के अंत में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बुनियाद डाली उन्होंने पार्टी का संविधान भी तैयार किया जो पीले कागज़ पर छपा था और इसीलिए वो पीला पर्चा के नाम से मशहूर है एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज जो उन्होंने तैयार किया वो था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का घोषणा पत्र जिसका शीर्षक था दिवोल्यूशनरी ये दस्तावेज पहली जनवरी 1925 की रात में पूरे उत्तर भारत में बांटा गया था उन्नीस की अक्टूबर क्रांति से प्रभावित होकर घोषणा पत्र में भारतीय क्रांतिकारियों के उद्देश्य का ऐलान नीचे लिखे शब्दों में किया गया था राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी पार्टी का तात्कालिक उद्देश्य संगठित सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत के संयुक्त राज्यों का एक संघीय गणराज यानी फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया स्थापित करना है इस गणराज्य के अंतिम संविधान का निर्माण एवं घोषणा तब होगी जब संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि अपने निर्णयों को लागू करने में सक्षम होंगे लेकिन इस गणराज्य का मूलभूत सिद्धांत सार्वजनिक मताधिकार पर और शोषण आरोप आधारित ऐसी समस्त व्यवस्थाओं की समाप्ति पर आधारित होगा जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को संभव बनाती है इस गणराज्य में मतदाताओं को यदि वे चाहें तो प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार भी होगा अन्यथा प्रजातंत्र एक माखोल बनकर रह जाएगा घोषणा पत्र में कहा गया था कि ये क्रांतिकारी पार्टी इन अर्थों में राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय है कि इसका अंतिम उद्देश्य विश्व में मेल एवं सामंजस्य स्थापित करना है ये विभिन्न राष्ट्रों और राज्यों के बीच प्रतिद्वंदिता की बजाय सहयोग चाहती है और इन अर्थों में वो भारत के उज्जवल अतीत के महान ऋषियों और आज के बोल्शेविक रूस का अनुसरण करेगी घोषणा पत्र में सांप्रदायिक समस्या के बारे में जनता के आर्थिक एवं सामाजिक हितों के सवाल पर और कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्रांतिकारियों के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया था इन सभी सवालों पर घोषणा पत्र का दृष्टिकोण निश्चित रूप से अतीत का दामन छोड़कर समाजवाद का और सोवियत को विजयी समाजवाद का पहला देश कहकर उसका स्वागत करता है उसमें हमें राष्ट्रीय आजादी के लिए चलने वाले आंदोलनों के अंतरराष्ट्रीय चरित्र की समझ भी देखने को मिलती है हालांकि ये समझ अभी भी बहुत साफ नहीं है स्वतंत्र भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी घोषणा में उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मजदूरों और किसानों को संगठित करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि घोषणा पत्र का लेखक मार्क्सवादी था या उसने वैज्ञानिक समाजवाद के स्तारतत्व को आत्मसात कर लिया था उसका झुकाव खास तौर पर ईश्वर और रहस्यवाद की ओर था घोषणा के अनुसार पार्टी का उद्देश्य सत्य को प्रस्थापित करना और उसका प्रचार करना है विश्व न माया है न भ्रम कि उसकी तरफ से आंख बंद कर ली जाए और उसकी उपेक्षा की जाए वो एक अविभाज्य आत्मा का प्रकट स्वरूप है आत्मा जो शक्ति ज्ञान और सौंदर्य का सर्वोच्च उद्गम है लेखक मार्क्सवाद के आर्थिक पक्ष को स्वीकार करता है जो काकोरी से पहले के क्रांतिकारियों के मुकाबले निश्चय ही एक आगे बढ़ा हुआ कदम है लेकिन जहां तक मार्क्सवाद के दार्शनिक पक्ष का सवाल है लेखक भौतिकवाद को न मानकर भगवान और धैर्य पर अडिग रहता है और आगे चलकर सान्याल स्वयं लिखते हैं कम्युनिस्ट दर्शन में इतिहास के भौतिकवादी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में वर्ग संघर्ष की अवधारणा शुरू से आखिर तक लगातार मौजूद है मैं भी इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर पाया हूँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर उनका कम्युनिज्म से मतभेद था वो था वर्ग के की अवधारणा उनका यह मत था कि सिर्फ मध्यम वर्ग के नौजवान ही नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखते हैं जबकि मजदूर और किसान क्रांतिकारी सेना के सिपाही का काम करेंगे सचेंद्र सान्याल और उनके समय के अन्य क्रांतिकारियों की सैद्धांतिक मान्यताओं का सत्येंद्र नाथ ने अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ़ ए आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम में संक्षेप में बड़ा अच्छा खुलासा प्रस्तुत किया है।, दोनों और पर करते हुए उन्होंने लिखा है ये दोनों दस्तावेज उन क्रांतिकारियों की सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उन दिनों साम्यवाद की तरफ आकर्षित हो रहे थे इसके बाद दोनों दस्तावेजों की विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं इन दोनों दस्तावेजों की विशिष्टताएँ हैं का समाजवाद की विजय पताका फैलाने वाले पहले देश के रूप में बोलसेविक रूस के प्रति और साम्यवाद के प्रति स्पष्ट झुकाव खा राष्ट्रीय मुक्ति के लिए क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र को समझने की शुरुआत हालांकि यह समझ अभी बहुत साफ नहीं थी घा स्वतंत्र भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश घा मजदूरों और किसानों को संगठित करने के लिए कृत संकल्प होना अंगा पार्टी में जनवादी के सिद्धांत का प्रवेश। दोनों दस्तावेजों की कमजोरियों को ने इस प्रकार गिनाया है: का, साम्यवाद के प्रति झुकाव अवश्य था लेकिन अभी तक साम्यवाद के अध्ययन का ठोस आधार उसे नहीं मिला था खा राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में मजदूरों और किसानों की भूमिका के वास्तविक महत्व को स्पष्ट रूप से नहीं समझा गया था गा घोषणा पत्र का लेखक अभी तक धार्मिक रहस्यवाद के प्रभाव से ग्रस्त है घा घोषणा पत्र ये समझने में असफल रहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जवाबी आतंकवादी अभियान का मजदूरों और किसानों को संगठित करने के कार्य से सामंजस्य बिठाना अव्यवहारिक है राष्ट्रीय स्थिति का गलत विश्लेषण देते हुए घोषणा पत्र में कहा गया था कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में चरम असहायता की भावना विद्यमान है और आतंकवाद उसमें यथोचित उत्साह पैदा करने का प्रभावकारी साधन है आदि जबकि उस समय तक भारत की मेहनतकश जनता संघर्ष की राह पर पूछ कर चुकी थी उसका अगुवा दस्ता मजदूर वर्ग निर्मम पुलिस दमन के बावजूद लगातार और बहादुरी के साथ शानदार लड़ाइया लड़ रहा था बंगाल में भी उसी दिशा में विकास हो रहा था वहां अनुशीलन और युगांतर के कई नेताओं ने सोवियत रूस तथा कम्युनिज्म में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी लेकिन ये दिलचस्पी साम्यवाद के अध्ययन पर या अक्टूबर क्रांति और उसकी विशिष्टता की ठीक समझ पर आधारित नहीं थी वे सोवियत यूनियन और कम को हथियार तथा अन्य प्रकार की सहायता मसलन बम बनाने की शिक्षा आदि प्राप्त करने के एक संभावित स्रोत के रूप में देखते थे लेकिन जब उन्हें पता चला की सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल दोनों ही जनता से अलग किसी प्रकार की सशस्त्र गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, तो उनकी दिलचस्पी ठंडी पड़ गई उस समय, तीसरे दशक के उत्तरार्ध में भारत वर्ष में कम्युनिस्ट विचारधारा जनप्रिय हो रही थी अक्टूबर क्रांति और रूस के खिलाफ साम्राज्यवादी हस्तक्षेप की पराजय के अलावा इस बदलाव के कुछ अन्य कारण भी थे जैसे का पेशावर और कानपुर के बोल्शेविक षडयंत्र केस खा देश के कई भागों में किसानों के जुझारू संघर्ष गा मजदूरों की देशव्यापी बड़ी बड़ी हड़तालें घा मजदूर किसान पार्टी का गठन अंगा देश के विभिन्न कम्युनिस्ट ग्रुपों को मिलाकर एक अखिल भारतीय पार्टी के गठन का प्रयास राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर घटित इन घटनाओं से प्रभावित होकर अनुशीलन के कुछ कार्यकर्ता पार्टी से अलग होकर कम्युनिस्ट आंदोलन में चले गए अनुशीलन में उनका अच्छा सम्मान था और क्रांतिकारी युवकों में साम्यवाद को जनप्रिय बनाने में और क्रांतिकारी युवकों में साम्यवाद को जनप्रिय बनाने में उन लोगों की काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका थी